डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी विशेष अतिथि के रूप में गणेश सोनी प्रतीक जी एवं अध्यक्षता के पद पर हैं डॉक्टर जे आर सोनी जी और साहित्यिक अवदान साहित्यिक योगदान जिनका है डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी जिनके पुस्तकों पर चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको नमन करते हुए तथा इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही सरला शर्मा जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात यहां रखना चाहूंगी आज हम सब डॉक्टर शर्मा के साहित्यिक अवधान पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं अभी तक उनकी 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और चार पुस्तके प्रकाशनाधीन हैं। मुझे दो पुस्तकों पर चर्चा करने के लिए यहां आमंत्रित किया गया है हमर चिन्हारी सर्मा जी हमर चिन्हारी पुस्तक में प्रयोग की है राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में क्योंकि वो अपने पुस्तक में लिखी है कि पूरा छत्तीसगढ़ी में लिखती तो अर्थ का अनर्थ हो जाता इसलिए कुछ कुछ जगह जैसे प्रकृति है और हम बोलेंगे परकीर्ति तो मीनिंग बदल जाता है ये इसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ अंश को हिंदी में लिखी हूं चिन्हारी जी द्वारा लिखित खंडकाव्य है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध रामगिरी के प्राचीन नाट्यशाला मुनियों यात्रियों राजा महाराजाओं का वर्णन कथानक एवं के आधार पर वर्णित की गई है जो ऐतिहासिक खोज के राजपथ में जाने वाली एक है। छत्तीसगढ़ की के प्रति दर्द को ने अनुभव किया और रूप में है। काव्य में प्रस्तुत की विचार क्रमबद्धता तथ्यात्मकता है भाषा सरल प्रवाहयुक्त व प्रांजल है सभी ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का नाम उल्लेख करते हुए कवियत्री ने उनके महत्व को बतलाया है। जो कि नई पीढ़ी को अपने विरासत को समझने में सहायक होगी निरुपमा नागार्जुन कालिदास के ॠतु संहार शिव गुप्त बालार्जुन पुष्पद गोविंद पाद जैसे बहुत से विषयों पर कविताओं की रचना की है छत्तीसगढ़ महिमा और कुछ रचनाएं इनकी छत्तीसगढ़ी में है जैसे छत्तीसगढ़ महिमा खेत और कारखाना छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति ये सब को छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी हैं, जैसे कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी के बेटी आए छत्तीसगढ़ी में है तो मैं अपन वक्तव्य छत्तीसगढ़ी में रखा था लिखे हवाए राम के महतारी आये भानुमंत के बेटी कौशल्या कुलवंत दशरथ के पटरानी रानी राम के दाई भगवंती ऐसे लिखे हावे। छत्तीसगढ़ के पावन भूयामा ऋषि मुनि निवास रहिके नवा नवा खोज पंक्ति बने अगस्त मतंग वाल्मीकि के बने हवे आश्रम यहाँ अतलमरा धमतरी जिला के गांव हवाय तिहा बने थीहा सुसेन वैद्य चंदखुरी गांव में रहते सुंदर वर्णन मिलते एक भाग मा, के राज रहीस और सुसेन इूया के नाम धनी बड़ वैद्य रहीस नागार्जुन छत्तीसगढ़ आये रह आयुर्वेद बर पुस्तक लिखे रह पंक्ति बने हव बोधि सत्य नागार्जुन कुलपति रासायन नाव रहीस इगार्जुन बारह बरस मतना ग्रंथ लिखिस आखरी मा क्षमा घलो मांगे हे हाँ छत्तीसगढ़ी मा मोर भाखा आखर वर्णन मा कमी बेसी मोर हो मोर सुजान मोला छिमा कृपा कर दे हाओ हंद मती हाँ अज्ञान ऐसे कई के क्षमा घलो मांगे हावे हिंदी में जो वर्णन है वो इस प्रकार है कि चीनी यात्री वेनसांग सांग वह गौतम बुद्ध जो बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में निवास किए उनके लिए जो पंक्ति है वो इस प्रकार है ईसवी छः में वेनसांग सांग यहाँ आए अपनी ऐतिहासिक यात्रा को ग्रंथ अस्मिता में गाये इसी तरह भगवान बुद्ध भी सिरपुर में निवास किए उनके लिए पंक्ति है भगवान बुद्ध भी आए थे वास किया तीन मास तक रह करके गण भुईया को धन्य किया इस तरह बहुत से महान लोगों के विषय में जैसे रस रत्नाकर नागार्जुन ने रस रत्नाकर पुस्तक की, की रचना की उसके लिए पंक्ति है रस रत्नाकर आयुर्वेद का ज्ञान रसायन सागर है पेड़ फूल जड़ छाल महत्ता संजीवनी का गागर है इसी समय कवि भास्कर भट्ट लीपी नागरी के पहचान बने प्रथम बार इस लिपि में लिखकर छत्तीसगढ़ की शान बने भास्कर भट्ट जी के विषय में बहुत अच्छी बात लिखी है और छत्तीसगढ़ महिमा के विषय में कवियत्री बहुत अच्छी पंक्ति लिख रही हैं छत्तीसगढ़ अस्मिता हमारी गौरव गाथा और अभियान इसके अणुअु छिपा हुआ है हम छत्तीसगढ़ियों का सम्मान सीधे सरल पारदर्शी हैं के लोगों की पहचान छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी अपनी भाषा है अपना प्राण अप के कोक से जन्मी छत्तीसगढ़ की अपनी शान छत्तीसगढ़ की अपनी शान आगे कहती हैं कि वो छत्तीसगढ़ माटी है जहाँ छाई सदा थी हरियाली खुशहाली यह आयातीत लोगों से है बाहर के लोग यहाँ आकर के ज्ञान अर्जन किए पुस्तकों की रचना किए यहां आयातीत लोगों से धरती भारी झोली खाली धरती भारी झोली खाली बहुत सुंदर वर्णन मिलता है और इसके बाद दाई खेलंदे, दाई खेलंदे ये पुस्तक निरुपमा शर्मा जी द्वारा लिखित बालगी थरे, एमा कठिन शब्द संयुक्तक्षर और समासिक शब्दावली के प्रयोग कम होए होवें और भाषा सरल हवें शिशु मंदिर माँ छोटे इस, छोटे लैका मन के स्कूल माँ गुरुजी जी मन अ पढ़ावें यह सोच के निरुपमा जी मन ये गीत ला लिखे हवें हाँ ताकि लड़िका मन सुंदर संस्कार पावें शिक्षित होवए और छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज कला संस्कृति वेशभूषा जम्मो परिचित हुवें छत्तीसगढ़ में बहुतेज कवि कवियत्री होए हैं रचना नहीं के बराबर होए हवय बाल गीत को कवियत्री के ध्यान गीस एकरबर उमन साधुवाद के पात्र हवय काबर की ये कार्य के श्री गणेश उमन करे हव दाई खेल दे माँ बत्तीसठन बाल रचना संग्राय हवए जैसे खेल कूद पशु पक्षी ऋतु वर्णन मातृभूमि देशभक्ति तीस तिहार आदि ऐसे विषय मल्ला ले हा फल सब्ज़ीला घलो ले हावय बाल गीत के शीर्षक हा सुघर बने हावय कहा दाई खेलन दे मोला लैका है बार बार कहा थे दाई खेलन दे मोला दाई हार हा बार कहा थे बेटा तैयार हो जाए स्कूल जा बेटा कपड़ा पहन स्कूल जा ले जल्दी जल्दी खा स्कूल जा, बार-बार ध्यान बारोला था खेलना शुरू कर दे थे लेका नहीं खेला महतारी डेर राजा है कहा बात है लड़का नहीं खेला थे तो महतारी लड़का के खेल में खुश गलो होते बिहानिया बहुत सुंदर रचना देखा बिहानिया हो ग बाबू उठ कहा बाबू उठ कौआ करी तोला नींद ले उठाओ नीम के दतवन कराओ जूड़ जूड़ पानी में नहाओ ऐसे सुंदर वर्णन कहा थे कि नीम के दतवन कराओ बहुत उपयोगी है ब्रस्पोती ध्यान ला लन देवाओ लड़का खेल खेला था कही के बार बार बतावा थे लैका के खे देख के सुंदर पंक्ति बने हैं दाई मोला खेलन दे दाई मोला खेलन दे बा नहीं तो खा मैं उलान बाटी नहीं तो मैं खाओ उलान बाटी ऐसे बहुत सुंदर सुंदर वर्णन हवाय मिठू गैया चिड़ई ए मल्ला झन मारा अपन खेल कूद बार ए मल्ला मारो झन कई के बरजत हावे बहुत सुंदर बात लिखे हव झन मारो गुलेल चिड़ई मर जाही ककरो ओहर नहीं बिगाड़ै तोर कहे जाही, ऐसे के के मल्ला मल्ला गाय बछरू, कुकुर, झन मारो। कि तोला पकड़ के मन सब पुछी तोर देख के दुख लाग थे देख के दुख लाग थे आज मोबाइल पर मोबाइल है नहीं छुट पा है गजब सुन मोबाइल के हवाए सुना लाए गजब अचंबा देखो भैया हर होर घर माँ लाए गजब अचंबा देखो भैया हर मोर घर माँ शहर गाँव माँ बात कर थे जैसे बैठे संग माँ मोबाइल मशीन हा दुनिया माँ बात करा दे थे दुख सुख के सब गोट बात ला छिन भर माँ सूर्या दे थे ध्वन्यात्मक शब्द के प्रयोग करे माँ निरुपमा जी हा बिलकुल सफल हो पेड़ म मा पाना माना सर पवन डोलाथे नदिया के पानी कल कल कल के पानी गीत सुनाथे जाड़ प्रभाव डोला घलो घर पंक्ति मा बांधे हवाए कट कट कट कट दात बाय कट कट कट कट दाँत बाजय देख न संगी जीप कटागे गोरसी माँ आगे हम बारन भूर्री बार के आगे तापन मोला पंक्ति तेल सुनावा बाय बाय टेंगना बुग टेंगना बिछुआ के रेंगना बेंदरा हाटोर थे चिड़ैया के खोदरा भाग भाग मुसुआ के दांत हो गए भोथरा बुक बाय टेंगना और बिछुआ के रेंगना बहुत सुंदर गीत लय में बन पाए है लईका मन जरूर ये गीत ला लिखही कावर एम पशु पक्षी के नाव हावय और धन्यात्मक ढलो हावय ऐसा गीत ला लैका मन जल्दी सीखते हैं लैका के ठाव कविता हा सुखघर बन पाए हवय गीत घर लाग थे लौहा रोटी बासी खाओ लैका कहा थे जल्दी जल्दी स्कूल जाना है लौहा रोटी बासी खाओ बस्ता धर के स्कूल जाओ संगी संगवारी घोराओ चलो जाबो पीपर के छाव चलो जाबो पीपर के छाव माता सुरसुती ओला फूल पान चढ़ाओ, ज्ञान भक्ति के बरला पाओ ज्ञान भक्ति के बरला पाओ ऐसे बहुत सुंदर सुंदर पंक्ति बन पाए हवे, चिड़ई करते थे च्यू च्यू चूं शब्द है औ कऊआ बोलाये कांव कांव कांव जा थे नगरिया अपन ठाव भरा फूलमा भुन, भुन भुन भुन पेड़ माना मा सर सर सर ऐसे शब्द के सुखघर प्रयोग हुए हैं। गीत लगलो सुखघर बनाए हवाए कि एक औ एक अकेला जी मिल के खाबो केा जी एक बनाते सब संग जोड़ी गिनती बाढ़त जा जी आखिरी माँ एक पुत्रा पुत्री के बिहाव अला सुनके ये गीत लपड़ के मोर मन बहुत खुशी लागीस वह गीत माँ बहुत सुंदर दर्द छुपे है कहाथे कि विदा करा के अपन बहूला मैं घर डोली लहा लड़का वाले माँ पिता मन कहा थे कि विदा करा के अपन बहूला मैं घर डोली लाहूँ बेटी बना के बहूला रखी हाँ चिटक न रोवन देहूँ चिटिक न रोवन देहूँ ये बात के बहुत जरूरी है आज ऐसा सोच के आवश्यकता हए ताकि परिवार में सब मिलजुल के रहें और नवा बहुरिया है तेन अलग होए के बात लज्जल सोचें ये पुस्तक न पढ़े ले बाल गीत लिखे भर लोगन मन सोच ही और जो उनकी आज गजब जरूरी हावय ये गीत मल्ला यदि गुरुजी जी मन स्कूल में सीखो ही तो अच्छा बात बन ही तभी हमार बहिनी निरुपमा जी के मेहनत मेहनत है सफल हो ही मैं अतिक सुंदर खेलन देदाई पुस्तक लिखे बार निरुपमा जी ला मैं साधुवाद देव था उकर हमर चिन्हारी पुस्तक है गलो गजब सुघर बन पड़े है वो पुस्तक हा गेय है पठनीय है और श्लाघनीय भी है लोगन ये पुस्तक ला पढ़ और पूरा बात ला जाना है कार की हमला दस मिनट के समय मिले है अतक माँ हम पूरा बात ला नहीं रख पाथन निरुपमा दीदी के बाबन्ध में बतइं कि जब मैं क्लास छठवी में रहे हो रहें दीदी मन मंच माँ पहली मंच माँ कविता पढ़इ हमार दीदी निरुपमा जी आए वही ला देख के हमू कवियत्री बन ग लैका रहन कवि याद का डरन बाबू लड़गल पूरा याद का डरण अतका मजा आवे जी हाँ जानती हाँ दीदी बहुत संस्कारी खावे मंच में बैठी तो पल्ला सिर में रखते वो बात ला हम बचपन ले सीख गए और जब हम ला कविता पढ़ना रहा है। एक चुन्नी पकड़न सिर ढकन और बाबू लड़का गीत ला गाये लगन और अतका बाबू लड़का गीत लगाए लगें कि मैट्रिक फर्स्ट ईयर में रहें तब से हम गीत लिखत हन पर मंच में आय के हिम्मत नहीं बनती रही से धीरे धीरे स्कूल कॉलेज म फैंसी ड्रेस हो फैंसी ड्रेस में कहा बनना है तब गीत लगावन है। जानते निरुपमा शर्मा वो। तो वो चार पांच बार निरुपमा शर्मा जी के बाबू लड़का गीत लगा के प्रथम पुरस्कार पाए पाए हूँ दसवीं ग्यारहवीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल सब में मैं पुरस्कार पाए रहे हूँ तो दीदी मोर आदर्श है दीदी ले मैं गुरु के रूप में देखता हूँ और मैं देखता हूँ ऋतु वर्णन न पढ़ता तो बहुत बढ़िया लगते छत्तीसगढ़ में जतका भी ऋतु वर्णन हो है तो कोई भी एक ऋतु के बारे में वर्णन हो है पर दीदी मन एक संग्रह छयों ऋतु के वर्णन करे वो हाँ ऋतु वर्णन ला पढ़वे तो ऐसे लगते कि ये ऋतु वर्णन है जरूर इस्कूल कॉलेज माँ लड़िका मन के पढ़ाई पुस्तक माँ आना चाहिए ताकि हम तभी हमार छत्तीसगढ़ के पुस्तक मन सफल हुई और दीदी के मेहनत भी सफल हुई मोला बहुत पसंद आते हैं उनका ऋतु वर्णन है दीदी मन एक और बहुत बड़े काम करी कि महिला साहित्यकार 200 तेईस महिला साहित्यकार जो वहाँ जगदलपुर कोंडा गांव ले लेके अंबिकापुर सरगुजा और नागपुर यहाँ तक के महिला साहित्यकार ला ओमन अपन साहित्य मा स्थान दीन और एक दू पुस्तक के संपादन करी ओमन उनका पुस्तक दू खंड में छपे हवा आठ सौ पेज के पुस्तक दू साल लगी से दीदी लकरे माँ ओमे बहु सब साहित्यकार बहुत सहयोग करी और एक तरह ओमन महिला साहित्यकार के साहित्य ला लोगन के बीच में लाइन और मन के डायरेक्टरी भी तैयार करी ये सब बार मैं दीदीला बहुत बहुत साधुवाद देऊ कि अते बार काम करी दीदी महिला साहित्यकार मन वा साहित्यकार मन के आदर्श हरें और गुरु हरे मोर तो आदर्श और गुरु आँच सबले पहले मैं रचना करें तो छत्तीसगढ़ी में ही करें क्या बार दीदी के प्रेरणा रही से मौला तो दीदी ला मैं साधुवाद दे बऊ और ये उकर जो उन विषय में ओमन पी एच डी बारे में भी मैं चर्चा करना चाह कि सब सोचा थे कि ददरिया गीत श्रृंगारिक रचना है। असलील अश्लील है लेकिन ओमन ये बात ला दरकिनार करीन और वो रचना के खूब अध्ययन करीन और अध्ययन करके बतईन नहीं यहू धार्मिकता है गांधीवाद है दार्शनिकता है जीवन दर्शन है सब कुछ ददरिया माँ हवा और ददरिया पुस्तकला के ओमन में ओमन पी करीन डी करी और पी एच डी पुस्तकला प्रकाशित भी करवाए हाँ वह तो ऐसे निरुपमा शर्मा जी के समस्त पुस्तक में आज परिचर्चा है बहुत सुखर लगा थे बहुत बड़े आज है और ये तिहार माँ आठ साहित्यकार मन उन सहयोग प्रदान करत हे ओमन भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं नमन के पात्र है और एक बात और कही हाँ, मूल बहुत अच्छा लगीस कि ये मंच माँ त्रिवेणी संगम चला थे यानी तीन भाषा के धारा एक साथ प्रवाहित हुआ थे उर्दू छत्तीसगढ़ी और हिंदी ये तीन भाषा जी हाँ प्रवाहित हो थे सचमुच में वो दुर्ग और ये मानस भवन धन्य होगे और आज महिला साहित्यकार यहाँ समस्त बैठे साहित्यकार मन धन्य होगे कि आज हम निरुपमा शर्मा जी जे ला आदर और सम्मान में दे थो अपन दिल में तेर दूठन पुस्तक के समीक्षा करे के मोल मौका मिलीस एक बार मैं निरुपमा दीदी ला और सरला शर्मा जी ला और समस्त आठों साहित्य समिति ला बहुत नमन करय इस छत्तीसगढ़ जय भारत